शिवपुराण दृद्ध संहिता वीरभद्र बोले महारुद्र सोम सूर्य और अग्नि को तीन नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभो शीघ्र आज्ञा दीजिए मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा ईशान क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्रों को सुखा देना है या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है हर मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूँ या समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को जलाकर राख कर दूं, शंकर ईशान क्या मैं समस्त लोगों को उलट पलट दूं या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालू महेश्वर आपकी कृपा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं न कर सकूं पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर न पहले कभी हुआ है और न आगे होगा शंकर आप किसी तिनके को भेज दें तो वह भी बिना किसी यत्न के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है इसमें संशय नहीं है शंभो यद्यपि आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है तथापि जो मुझे भेजा जा रहा है यह मुझ पर आपका अनुग्रह ही है शंभो मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है वह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है शंकर आपकी कृपा के बिना किसी में भी कोई शक्ति नहीं हो सकती वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनके आदि को भी हिलाने में समर्थ नहीं है यह निसंदेह कहा जा सकता है महादेव मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं हर आप अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए शंभो मेरे दाहिने अंग बारंबार फड़क रहे हैं इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी अतः प्रभो मुझे भेजिए शंकर आज मुझे कोई अभूतपूर्व एवं विशेष हर्ष तथा तो उत्साह का अनुभव हो रहा है और मेरी चित्त आपके चरण कमल में लगा हुआ है अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा शंभो आप आप के आधार हैं जिसके आप में भक्ति है उसी को सदा विजय प्राप्त होती है और उसी का दिनों दिन शुभ होता है ब्रह्मा जी कहते हैं नारद उसकी यह बात सुनकर सर्वमंगला के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और वीरभद्र तुम्हारी जय हो ऐसा आशीर्वाद देकर वे फिर बोले महेश्वर ने कहा मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है अतः इन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है दक्ष इस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है तुम याग परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ यदि देवता गंधर्व यक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उद्यत हो तो उन्हें भी आज ही शीघ्र और सहसा भस्म कर डालना दसीथ की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहां ठहरे हुए हैं उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्नपूर्वक पूर्वक जलाकर भस्म कर देना जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्व युक्त हो वहां ठहरे हुए हैं वे सबके सब मेरे द्रोही हैं अतः उन्हें अग्निमयी माया से जला डालो दक्ष की यज्ञाला में जो अपनी पत्नियों और उपकरणों के साथ बैठे उन कर कर पत्नियोंवगण भी आ तुम्हारी सादर स्तुति करे तो भी तुम्हें शीघ्र आग की ज्वाला से जला कर ही छोड़ना वीर वहा दक्ष आदि सब लोगों को पत्नी और बंधु बांधवों से जला कर कलों में रखे हुए जल को लीलापूर्वक पी जाना ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जो वैदिक मर्यादा के पालक काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर हैं वे भगवान रुद्र रोष से लाल आँखें किए महावीर वीरभद्र से ऐसा कहकर चुप हो गए